दोष विचार एवं उनका निवारण जिज्ञासा क्रोध के विषय में तो समझ में आता है कि वह अनर्थ कारक है परंतु गीता में भगवान ने लोभ और इच्छा की भी निंदा की है इनमें क्या अनर्थ है समाधान व्यक्ति को जैसे किसी अन्य को का दोष दिखता है उसी प्रकार कभी कभी अपने में भी दोष दिखाई देता है पर वह इस रूप में दिखाई देना चाहिए कि सहन ही न हो काम क्रोध लोभ दम्भ आदि को देख लेना जान लेना यह एक बात है पर देखकर सहन नहीं होना दूसरी बात है साधक को अपना दोष सहन नहीं होना चाहिए और पूर्ण प्रयास करके उसे निकालना चाहिए श्रीमद् गीता में भगवान ने कहा है त्रिविधम नरकश्येदम द्वारा काम क्रोध तथा लोभ तस्मात्र त्यजे भगवान ने तो स्पष्ट ही कह दिया है कि किसी को नरक में जाना हो तो इन तीनों की सहायता से जा सकता है वस्तुतः एक कामना ही ये तीनों रूप धारण कर लेती है जैसे किसी की कामना में किसी ने विरोध किया तो उसको क्रोध आ जाएगा और कामना पूरी हो गई तो लोभ हो जाएगा इसीलिए एक काम ही त्रिविध हो गया एक मोक्षार्थी इनको इन रूप में अनुभव करे कि यह तो नरक में ले जाने का रास्ता है तब इनको कैसे सहन करेगा इसलिए भगवान ने क्रोध के साथ साथ इच्छा और लोभ की भी निंदा की है जिज्ञासा किसी व्यक्ति की बाहर से बहुत प्रसिद्धि है ही है कि ये अच्छे भक्त हैं सिद्ध पुरुष हैं पर वह स्वयं जानता है कि मेरे मन की स्थिति ठीक नहीं है ऐसे में उसको क्या करना चाहिए समाधान लोगों के कहने से ही व्यक्ति सिद्ध नहीं बन जाता उसे सच्चाई से अपने मन की स्थिति का अध्ययन करना चाहिए और उसका समाधान ढूंढना चाहिए उस संदर्भ में विनय पत्रिका में कहे गए गोस्वामी जी के ए उद्गार मननीय हैं वे कहते हैं कैसे देव देवनाथें खोरी भगवान को मैं कैसे दोष दूँ भगवान तो दोष नहीं दे सकता बन तो गया हूँ साधु पर काम लोलुप भ्रमत मनहरी भगत परिहरी तोरी माला लेकर बैठता हूँ तो मन में यही आता है कुटी कैसे बनेगी आश्रम कैसे बनेगा बहुत प्रीति पुजाइबे पर पूजबे पर थोड़ी सदा मन में यही रहता है कि भक्त लोग ज्ञानी मानकर मेरी पूजा करें परंतु तुम्हारी पूजा करने में मेरी रुचि बहुत कम है लोभ मन ही नचावे कपी जो गरे आशा डोरी जैसे मदारी गले में रस्सी बांध बंदर को नचाता है वैसे ही लोभ आशा रूपी डोरी से बांधकर मन को नचाता रहता है उसी लोभ में पढ़कर व्यक्ति कथा प्रवचन करना शुरू कर देता है कथा करना तो अच्छा ही है पर निमित्त क्यों गलत बना लिया किए सहित स्नेह जे अघ हृदय राखे चोरी संग बस किए शुभ सुनाए सकल लोक निहोरी आसक्तिवश जानबूझकर जो भी पाप किए उनको तो हृदय में छिपा लेता है और किसी पुण्यात्मा के संग से कदाचित कोई पुण्य कर लिया तो लोक में उसका प्रचार करता रहता है अब बताओ बांटना किसको था फेंकना तो पाप को था पर जो भी अच्छा काम किया उसे सबके सामने कहेगा कि मैंने यहाँ भंडारा करवा दिया वहाँ दान कर दिया पर कोई पाप हुआ तो उसको कभी नहीं कहेगा करो जो कछु धरों सची पची सुकृत मिला बटोरी पैठ थी उर बर बस दयानिधि दम्भ लेत अंजोरी जो कुछ भी पुण्य करता है उसे खेत में पड़े हुए अन्न के दानों के समान बटोर कर रखता है परंतु उसका दम्भ जबरन हृदय में घुसकर उसे बाहर फेंक देता है दम्भ के कारण उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं उसका व्यवहार दिखावा बन जाता है अहंकार अलग से बढ़ जाता है इन सबसे साधक पतित हो जाता है पर गोस्वामी जी तो गो स्वामी जी हैं वे कहते हैं एतहु पर तुम रो कहावत लाज अचई घोरी मेरी ऐसी स्थिति होने पर भी जगत में यही विख्यात है कि तुलसीदास राम का भगत है मैं लज्जा को भी घोल कर पी गया ऐसी स्थिति में मैं भला क्या कर सकता हूँ अब तो एक ही आशा है निर्लजता पर ही रिझ रघुबर देहु तुलसी ही छोरी हे भगवान और तो मेरे पास कुछ है नहीं मेरी निर्लज्जता को देखकर भी मुझे संसार को छुड़वा दीजिए इसीलिए साधक को लोक प्रसिद्धि में न न कर अपने मन की स्थिति को पहचान लेना चाहिए और आत्मग्लानी करते हुए दंभ से दूर रहकर सच्चे मन और दीन भाव से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए यदि ऐसा करें तो धीरे धीरे मन की स्थिति में सुधार हो सकता है